श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनहत्तर चौबीस दिसंबर अट्ठारह सौ तिरासी प्रेमा भक्ति और श्री वृंदावन लीला अवतार तथा नरलीला भोजन के बाद श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं बड़े दिन की छुट्टी लग गई है कलकत्ते से सुरेंद्र राम आदि भक्तगण धीरे धीरे आ रहे हैं दिन के एक बजे का समय होगा मणि अकेले झाऊ तलने में टहल रहे हैं इसी समय रेलिंग के पास खड़े होकर हरीश उच्च स्वर से मणि को पुकार कर कह रहे हैं आपको बुलाते हैं शिव संहिता पढ़ी जाएगी शिव संहिता में योग की बातें हैं षठ चक्रों की बात है मणि श्री कृष्ण के कमरे में आकर प्रणाम करके बैठे श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर तथा भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं इस समय शिव संहिता का पाठ नहीं हुआ श्री कृष्ण स्वयं ही बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण। गोपियों की प्रेमा भक्ति थी प्रेमा भक्ति में दो बातें रहती हैं अहमता और ममता यदि मैं श्री कृष्ण की सेवा न करूं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी यह अहमता है इसमें ईश्वर बोध नहीं रहता ममता है मेरा मेरा करना गोपियों की ममता इतनी बढ़ी हुई थी कि कहीं पैरों में जरा सी चोट न लग जाए इसलिए उनका सूक्ष्म शरीर श्री कृष्ण के श्रीचरणों के नीचे रहता था यशोदा ने कहा तुम्हारे चिंता मड़ी श्री कृष्ण को मैं नहीं जानती मेरा तो वह गोपाल ही है उधर गोपिया भी कहती हैं कहाँ है मेरे प्राणवल्लभ हृदय वल्लभ ईश्वर बोध उनमें नहीं था जैसे छोटे छोटे लड़के मैंने देखा है कहते हैं मेरे बाबा यदि कोई कहता है नहीं तेरे बाबा नहीं हैं तो वे कहते हैं क्यों नहीं मेरे बाबा तो हैं नरलीला करते समय अवतारी पुरुषों को ठीक आदमी की तरह आचरण करना पड़ता है इसीलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है नर रूप धारण किया है तो प्राकृत नरों की तरह ही आचरण करेंगे वही भूख प्यास रोग शोक वही भय सब प्राकृत मनुष्यों की तरह श्री रामचंद्र सीता जी के वियोग में रोए थे गोपाल ने नंद की जूतियाँ सिर पर ढोई थी पीढ़ा धोया था थिएटर में साधु बनते हैं तो साधुओं का सा व्यवहार करते हैं जो राजा बनता है उसकी तरह व्यवहार नहीं करते जो कुछ बनते हैं वैसा ही अभिनय करते हैं कोई बहुरुपया साधु बना था त्यागी साधु स्वांग उसने ठीक बनाकर दिखलाया था इसलिए बाबू ने उसे एक रुपया देना चाहा उसने न लिया ओहो कह कर चला गया देह और हाथ पैर धोकर अपने सहज स्वरूप में जब आया तब उसने रुपया मांगा बाबू ने कहा अभी तो तुमने कहा रुपया न लेंगे और चले गए अब रुपया लेने कैसे आए उसने कहा तब मैं साधु बना हुआ था उस समय रुपया कैसे ले सकता था इसी तरह ईश्वर जब मनुष्य बनते हैं तब ठीक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं वृंदावन जाने पर कितने ही लीला के स्थान दिख पड़ते हैं सुरेंद हम लोग छुट्टी में गए थे वहाँ मंगते इतने हैं कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए कि रट लगा देते हैं दीजिए दीजिए करने लगे पंडे भी और दूसरे भी उनसे मैंने कहा हम कल कलकत्ता जाएंगे यह कहकर उसी दिन वहाँ से नौ दो ग्यारह श्री राम कृष्ण यह क्या है कल जाएंगे कहकर आज ही भागना छीह सुरेंद्र लज्जित होकर उन लोगों में भी कहीं कहीं साधुओं को देखा था निर्जन में बैठे हुए साधन भजन कर रहे थे श्री राम कृष्ण साधुओं को कुछ दिया सुरेंद्र जी नहीं श्री राम कृष्ण यह अच्छा काम नहीं किया साधु भक्तों को कुछ दिया जाता है जिनके पास धन है उन्हें उस तरह के आदमी को सामने पड़ने पर कुछ देना चाहिए मैं भी वृंदा बन गया था मथुर बाबू के साथ जो ही मथुरा का ध्रुव घाट मैंने देखा कि उसी समय दर्शन हुआ वसुदेव श्री कृष्ण को गोद में लेकर यमुना पार कर रहे हैं फिर शाम को यमुना के तट पर टहल रहा था बालू पर छोटे छोटे झोपड़े थे बेर के पेड़ बहुत थे गोधूली का समय था गौवें चारागाह से लौट रही थी देखा उतर यमुना पार कर रही हैं इसके बाद कुछ चरवाहे गौं को लेकर पार होने लगे जो ही यह देखा कि कृष्ण कहाँ है कहकर बेहोश हो गया श्याम कुंड और राधा कुंड के दर्शन करने की इच्छा हुई थी पालकी पर मुझे मथुर बाबू ने भेज दिया रास्ता बहुत दूर है पालकी के ग्फीतर पूड़ियाँ और जलेबियाँ रख दी गई थी मैदान पार करते समय यह सच सोच रोने लगा वे सब स्थान तो हैं पर कृष्ण तू ही नहीं है यह वही भूमि है जहां तू गें चराता था हृदय रास्ते में साथ साथ पीछे आ रहा था मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी कहारों को खड़े होने के लिए भी न कह सका श्याम कुंड और राधा कुंड में जाकर देखा साधु ने एक एक झोपड़ी सी बना रखी है उसी के भीतर पीठ फेर साधन भजन कर रहे हैं पीठ इसलिए फेर बैठे हैं कि कहीं लोगों पर उनकी दृष्टि न जाए द्वादशवन देखने लायक है बाके बिहारी को देखकर मुझे भाव हो गया था मैंने उन्हें पकड़ने चला था गोविंद जी को दोबारा देखने की इच्छा नहीं हुई मथुरा में जाकर राखाल कृष्ण का स्वप्न देखा था हृदय और मपसुर बाबू ने भी देखा था सुरेंद्र से तुम्हारे योग भी हैं और भोग भी हैं ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षि ब्रह्मर्षि जैसे सुखदेव एक भी पुस्तक पास नहीं है देवर्षि जैसे नारद राजर्षि जैसे जनक निष्काम कर्म करते हैं देवी भक्त धर्म और मोक्ष दोनों पाता है तथा अर्थ और काम का भी भोग करता है तुम्हें एक दिन मैंने देवी पुत्र देखा था तुम्हारे दोनों हैं योग और भोग नहीं तो तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ होता सर्व त्यागी का चेहरा सूखा हुआ होता है एक देवी भक्त को घाट पर मैंने देखा था भोजन करते हुए ही वह देवी पूजा कर रहा था उसका संतान भाव था परंतु अधिक धन होना अच्छा नहीं यदु को इस समय देखा डूब गया है अधिक धन हो गया है ना, नवीन नियोगी के भी योग भोग दोनों हैं, दुर्गा पूजा के समय मैंने देखा पिता पुत्र दोनों चवर डुला रहे थे सुरेंद्र अच्छा महाराज ध्यान क्यों नहीं होता श्री राम कृष्ण स्मरण मनन तो है ना सुरेंद्र जी हाँ माँ माँ कहता हुआ सो जाता हूँ श्री राम कृष्ण बहुत अच्छा है स्मरण मनन रहने से ही हुआ श्री राम कृष्ण ने सुरेंद्र का भार ले लिया है अब उन्हें चिंता किस बात की